तो आनंदगी में गौणी सृष्टि क्या कुछ है स्वप्ने सृष्टि क्या है जागरें घटादी सृष्टि क्यों सत्या में भावा न तत्व अविद्या का होने पर कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती है तथा स्वतः पर्तवा वस्तु अन्यवा असंभवा मन मिथ्याभूत मिथ्याभूत सृष्टि है वह स्वरूपेण स्वूपेण पर्तमने कार्यूपेण किसी प्रकार वस्तु अन्यभा अभाव का अविद्या तो असंभव है सप्तः असंभव है तदतिर चृष्टि योगा क्योंकि उस अविद्या से अलग करके कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती है अतएव वस्तु स्वरूप की परियालोचना करने पर निश्चय निकलता है तो उसको समझाते हुए अविद्या सृष्टि विषय वह सर्वागौणी मुख्या छह तो तो भाष्य बनती थी उसे प्रमाण दे रहे हैं मंडकोपनिषद दो एक दो गा सा बाह्यभ्यंत्र श्रुत है वह भार भीतर सर्वत्र विद्यमान भी है और वह अजन्मा है इस प्रकार से श्रुति उस ब्रह्म के बारे में जन्म रहता है सृष्टिया विद्यामान होने पर है नहीं होने पर न होने ऐसे निष्कर्ष निकल गया तस्माद श्रुतिया निशितम यद एकमेव द्वितीय अजम अमृतमित युक्तुक्त इसलिए सृष्टि का आविद्य तत्व और मिथ्यात्म का निश्चय होने से तस्मात का मतलब यह निष्कर्ष निकला श्रुत्या निश्चित श्रुति के द्वारा निश्चित यह है कि एकमेव अद्वित अजम अमृतम्रम्ह है एकमेव अद्वितीय है अज है और अमृत है और ये जो श्रुति के द्वारा निश्चित तो है वह युक्ति से भी सिद्ध हो गया वह तो युक्त भी है युक्तिया संपन्न तदैचा पूर्व ग्रंथ ही पूर्व ग्रंथ ही और युक्ति के द्वारा भी।, भी, भी अभी तक काफी युक्तियों को प्रस्तुत कर दिया है सिर्फ पूर्व ही ग्रंथ ही अभी तक जितना आपने कार्य का पड़ी है इन सभी के माध्यम से हम नियुक्तियों के द्वारा ही इस बात को देव इत्यवचाम हेतु दिया अनुच्छिन्न देश तदेव श्रुत्यर्थो बहुति नेत्र कदाचि वही है वास्तव में श्रुति का अर्थ और अन्य कुछ भी श्रुति का तात्पर्य नहीं हो सकता जो समस्त श्रुति चाहे सृष्टि स्थिति हो श्रुति स्थिति का श्रुति लय का श्रुति हो यानी कोई भी श्रुति है समस्त उपर वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत सिद्धि में ही है उनके अपना स्वार्थ हमें कहीं भी ग्रहण करना ही नहीं है। का निश्चय किस प्रकार है हा? उसी को और भी समझाया जा रहा है नेह ना ने अजाया बहुदा माया जय तुसह तु सह नानास्तिक इस प्रकार का डॉप्रिषद दो ग्यारह में आया च आम नया इस प्रकार से वास्तव में सृष्टि हुई होती तो यहाँ वस्तु कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कहे होते और इंद्रो माया भी पूर्व ये परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है अजन्म होता, भी। माया के अनेक होता है। स्पष्ट हो भी नाना निषेध को देखने से मालूम होता है और माया से नानात्व का प्रतिभाष का प्रतिपादन यहाँ जो किया गया है इसे ज्ञापन होता है माया जायू सह वह ब्रह्म माया से ही उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है ऐसे समझो यदि यदि वास्तविक ही सृष्टि होती पारमार्विक सृष्टि होती तथा सत्यमेव नाना वस्तु फिर तो ये जो नाना वस्तु है वह भेद है जो अनेकता है वह सत्य ही होता लेकिन तद अभाव प्रश्नार्थ आमनायो न सत यदि ऐसा होता फिर सत्यत्व के अभाव को प्रश्न करने के लिए श्रुतिया नहीं होनी चाहिए थे लेकिन मंत्र पाठ ऐसा दिख रहा है अस्थि चना आमायो न सत किंतु अस्ति। आमना ही नहीं होना चाहिए था लेकिन वह नाना को निषेध करने वाले हैं उसके अभाव को प्रश्न करने वाले हैं अस्ति चह नाना अस्तिक्रुति है या नाना अनेक भेद अनेकत्व नाम गति कुछ भी नहीं है द्वैत के निषेध का श्रुतियां तो है क्योंकि यदि परमाणु सृष्टि हुई होती तो नाना वस्तु जो है वह सत्य ही होता फिर उसके अभाव दिखलाने के लिए कोई भी वेद वाक्य नहीं होना चाहिए था किंतु द्वैत के निषेध करने वाले अनेक वाक्यों दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नेह नाना प्रसार इत्यादि आमनायो इत्यादि भाव प्रतिषेध के अभाव को दिखा रहे प्रतिषेध कर रहे हैं तस्माक प्रतिपत्ति कल्पिता सृष्टि अभूत प्राण संवादव इस निष्कर्ष निकलता है द्वैत भाव से प्रतिष्ठा द्वैत के भाव में सत्यता का प्रतिषेध होने के कारण से आत्मिकत्व आत्मिकत्व का करने के लिए ही अभूता, एव कल्पिता जो है ही नहीं कभी हुई नहीं उस सृष्टि की भी हमने कल्पना कर ली है उसी प्रकार जिस प्रकार प्राण संवादवत् प्राण संवाद के समान जिसको कार्य का पंद्रह में समझा चुके हैं प्राण संवाद वास्तव में जड़ होते हैं ना ये सब इंद्रिया वो भी बात कर रहे हैं आपस में सारी इंद्रिया लड़ाई लड़ गए जड़ बूत इंद्रिया कैसे लड़ सकते इत्यादि क्या था प्राण की श्रेष्ठ मात्र प्रतिपादन करने के लिए कल्पना की है कहानी इंद्रियों की लड़ाई की वैसे सृष्टि भी एक कल्पना मात्र ही है और श्रुति है निषेध करने वाली इंद्रो माया भी वृदान्य दो पांच अभूतार्थ प्रतिपाद के न माया शब्द यह अभी जो आपको देखने को मिल रहा है अभूतार्थ प्रतिपाद के न माया है नहीं ऐसा विषय को प्रतिपादन करता है यह माया शब्द माया शब्द ही है जो है नहीं किंतु दिखाई दे इसे लोग क्या करते इसके विभाजन मा और आया का सुन दया माँ मा मने निषेध है नहीं, नहीं है तो नहीं है वो अब अबे अब नहीं है फिर भी आया थी आया आम दूसर या प्राप्ण धातु फिर भी आ गया दिखाई दे रहा है सबके सामने उसी का नाम माया अभूतार्थ अर्थ प्रतिपाद के ना माया अभूत अर्थ को प्रतिपान करने वाला माया शब्द के द्वारा सृष्टि का उपदेश यहाँ पर स्पष्ट दिखाया महाराज आप लगता है, है निघंट पड़े नहीं गई निघंट कार ने माया को ज्ञान के पर्यावंत किया और अभूत अर्थवाचक है ये अविद्यमान वस्तु का वाचक है ऐसे कैसे कह रहे हो तो वेद का जो कोश है निघंटो उसमें तो साफ लिखा है माया को जो पर्यावाचक किसमें गिनाया ज्ञान के साथ छोड़ दिया है ननो प्रज्ञा वचनों माया शब्द प्रज्ञावाचक है माया शब्द अभिधान ग्रंथ में निरुक्त निघंठो में प्रज्ञा के नामों में गिनती किया है माया शब्द को इसे मिथ्याार्थ नहीं हो सकता उसका आज पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है और दिया है पाँच नंबर टिप्पण क्या क्या नाम है प्रज्ञा के केता, केतु केेत चित्रु असु धी शची माया वयुनम अभी इति एक प्रज्ञा नाम निघंठपाठार जो है प्रज्ञा के नाम है। ये सब पर्यायवाची केता ऐसा पर्यायवाच्य केु असु शची माया और वयुनम अभि क्या क्या माया तो लिया प्रज्ञा के नाम होंगे इसे तो ज्ञान का वाचक हो गया विद्यमान का वाचक कहा आ गया माया शब्द निघंट तो के अनुसार सत्यम क्या हाँ क्यों नहीं हर दंग कार में स्वीकार करते हुए कार्य बात सही है ये, ये व्याकरण का स्वभाव ऐसा है एक एक शब्द का अनेको अर्थ होता तो माया शब्द का अर्थ तो कोई आपत्ति नहीं आम लेकिन आप देखिए प्रज्ञा सेवा क्या लेना है इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्या माया क्योंकि वो प्रज्ञा का नाम जो ले रहे ब्रह्म के नाम के नहीं ले रहे वो निघंटोकार में भी ब्रह्म के पर्याय वाचों में गिना नहीं किंतु इंद्रिय चिन्हित वृत्ति ज्ञान उस वृत्ति ज्ञान के पर्यावाचन में लिया केत केतु चेतन चित्तमें देखने से मालूम होता है वो यूनम वोध्य सज्जुराण मेनो ईश्वास मंत्र में भी आया था तो वह युन शब्द इंद्रिय जन्य, जन्य ज्ञान के लिए होता है इसलिए यह अन्य जो शब्द है आगे पीछे उनसे देखने से मालूम हो रहा है माया शब्द को इंद्र ज्ञान को लिया और ज्ञान का इंद्र अविद्या अविद्या का कार्य है इंद्रियो इंद्रजन ज्ञान भी इसलिए अविद्या का कार्य है इसे माया शब्द अविद्या का कार्य भूता इंद्रजन ज्ञान के पर्यावर प्रयोग होने पर अविद्या और माया पर्यावरण कार्य कांड का अवेद हुआ इंद्रजन ज्ञान अपने कारणवता है, है आपत्ति नहीं है इंद्रिय प्रज्ञा अविद्यामय कैसी होती है क्या विद्या का कार्य इसलिए माया तो इसलिए माया स्वीकार तो किया जा रहा है तो को तो वहां दोष नहीं आता दोष माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या इसलिए इंद्र माया भी कम ऐसा भी अर्थ ले लेंगे माया भी मने इंद्रिय प्रज्ञा अविद्या रूपा इंद्रिय प्राप्त मय है उनके माध्यम से एक भाजित हो रहा है अजाया मानो बहुधा विजाते श्रुत है सहिता तीन एक नौ इकतीस उन्नीस इकतीसवाध्याय उन्नीसवा मंत्र इकतीसवाध्याय बहुदा विजयते न उत्पन्न होता वह भी बहुत प्रकार से उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है वस्तुतः जन्म शून्य होते भी जन्म वाले के समान भाषित होना अजाय मानव भी बहुदा बहुत ना माया माया निकलता है, है, है से ही उत्पन्न उत्पन्न होता होता उत्पन हुए के समान भासित होता है वा अज़, जन्म क्योंकि अजय जो है उसका वास्तव जन्म हो नहीं सकता तो माया के द्वारा ही जन्म उसका मानना चाहिए आंधिक बोल रहे नहीं माया शब्द प्रज्ञा ब्रह्म चैतन्य माया शब्द से जो या प्रज्ञा कही गई यह निघंटुकार ने कहा वह का पर्यावाची प्रज्ञा को नहीं लेना ब्रह्मचैतन्य नहीं किन्तु इंद्रिय निवृत्ति ज्ञान भूयश्चांत विषम माया निवृत्ति रित्यादो निवृत्ति श्रवणा क्योंकि वह ब्रह्म वह है जब माया निवृत्त हो जाए वो शुद्ध चैतन्य है उसकी पर्यावाची नहीं हो सकता किंतु असो इंद्रियजन्य वे वे में जो ने लिया है है माया को प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा शब्द से वो ही लेनी चाहिए और कैसी होती है? अविद्या है तो प्रज्ञा है अविद्या नहीं है तो प्रज्ञा भी नहीं होती इसके आधार पर अविद्या मिथ्या मिथ्या होने से माया शब्द से मिथ्यात्व नानपत्ती माया शब्द को मिथ्यार्थ पर्यावाचय मानने में कोई अनुपति दोष नहीं है माव जाय सहारे तो पूर्व पक्षी कह सकता है माया एव कैसे ने कह दिया कहते हैं तो तू शब्द आया है ना वो एवं अर्थ में, वो में वो है तू शब्द अवधारणार्थ माया बोल रहा हूं जो तू शब्द है वह अवधारण अर्थ क्या कारिका में क्या था जाए थे तू सह और भाष्यकार ने माया एवर्थ कर दिया कैसे कर दिए प्रश्न पूछा तब कहते हैं तू शब्द करते, एवार्थ में ही था। माया करते माया एवार्थ। नहीं अजाय मानतम बहुधा जन्म चाह एकत्री क्योंकि जो है अनुत्पन्न वस्तु अजाय मानतम और बहुदा जन्म दोनों के दोनों एक विषय में हो नहीं सकता जन्मा भी हो बहुत प्रकार से जन्म भी हो गए दोनों कैसे होगा परस्पर अग्निव श्यता और औषणता दोनों एक कालावच्छेद नहीं हो सकता और दोनों स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता एक स्वरूप होगा दूसरा आरोपित होगा उसी पर भी मानना पड़ेगा अचित तो स्वरूप है और नानत्व तो आरोपित है फलवत् अरेक हित दे रहे हैं युक्ति है अनेक युक्ति देना एक और हित दी है तो इसलिए कारण एक और भी है सकल श्रुतियों का तात्पर्य अद्वैत मानने में फल भी है और सृष्टि को मानने में सत्य सृष्टि मानने में कोई फल प्रयोजनाभावत गा चुके थे कल का पाठ में आया था प्रयोजनाभाव सृष्टि की सत्यता मानने में कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन अद्वैत को सिद्धि मानने में प्रयोजन है फलवत्मिक दर्शन में फलवत्ते कैसे आपको निर्णय आत्मिक दर्शन फल है आपने निर्णय ले लिया कहते हैं कि शवास प्रसदुर मंत्र में त्र को मोह शोक एक इत्यादि मंत्र वर्ण एकत्व करता हुआ व्यक्ति एकतम एक आचार्योपदेश आचार्योपदेश एकत्व का अनुभव करता व्यक्ति को साक्षात्ता व्यक्ति को साक्षात्कार सती तथा मैने एकत्र साक्षात्कार होने पर शोक मोहपलक्षित संसारों नवती शोक मोह आदि से उपलक्षित संसार नहीं होता किसका अर्थ है ऐसे आंधिक मंत्र को दोबारे अर्थ दिखा रहे इसलिए आते ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए ही सृष्टि की श्रुतियों का तात्पर्य है यही समझना चाहिए कि श्रुतियों का तात्पर्य आते ज्ञान उत्पत्ति करने में ही है अन्य अर्थ नहीं लिया मानी सृष्टि श्रुतियों का सृष्टि का ही प्रतिपादन करने में स्वार्थ में प्राम्यता नहीं मानना आत्मिक्व ज्ञान उत्पत्ति में उसकी प्राम्यता माननी चाहिए अत सृष्टि शेष हो गया अतिशेष होने से कौन पड़ेगी। इसमें यह दूसरा हेतु दिया था फलवत्तम हेतु न केवल फल रहित होने से भेद निरूपण करने वाली सृष्टि वाक्यों के द्वारा सृष्टि का प्रतिपादन नहीं है इतना ही नहीं बल्कि उल्टा उसकी निंदा बहुत प्रकार से जो है जो व्यक्ति इस भेद सृष्टि में सत्यता मानता है उसकी क्या दुर्दशा होती है मृत्यु मृत्यु दृष्टि है सृष्टि की निंदा उपनिषदों में आया है किंचन का ही अंतिम भाग ये मृत्यु से मृत्यु आप मृत्यु से भयंकर मृत्यु बने जन्म मरण और मृत्यु है शरीर का मृत्यु इसके अपेक्षा से घोर अंधकार रूप मृत्यु कौन है वो अविद्या उसी में सदा उसी को प्राप्त हुआ रहेगा उसी में डूबा हुआ रहेगा यह कह दिया गया था दृष्टि है ठीक है भेद दृष्टि का मिथ्या होने में एक और हेतु तो दे रहे हैं यह भेद दृष्टि ये सृष्टि है तो मिथ्या है इसे क्या और एक प्रमाण है ये कि संसार में सबसे बड़ा पद कौन है सबसे महान कार्य कौन है वो हिरण्य गर्भ है ना सबसे बड़ा सबसे पहला उत्पन्न कार्य है हिरण्य उस पद की प्राप्ति के लिए ही सभी लोग लगे हैं सबसे ऊंची पद वही है स्वर भी उसे बहुत नीचे है स्वर से भी ऊंचा है वो अभी उस पद की प्राप्ति के लिए जो उपासना बताई गई उस उपासना की निंदा कर दिया क्यों निंदा कर रहे यदि वह कार्य सत्य होता हिरण्यगर्भ सत्य होता उसकी प्राप्ति भी सत्य होगा तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए इन हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति की निंदा की गई है इसे ज्ञापन होता है कि वह पद भी मिथ्या है असत्य है सम्य भूति ऐश्वर्य यस्या सा संभूति ही देवता हिरण्य गर्भाख्या आनंदिरी संभूति का मतलब क्या ईश्वर में संभूति शब्द आ गया ना वो संभूति संबूति कर रहे हैं सम्यक भूति भूति मन ऐश्वर्य जिस देवता के पास है सावता वह देवता संबुति नाम से कहा जाता है कौन है वो हिरण गर्भा क्या कार्य मध्य श्रेष्ठ सकल कार्यो में सर्वो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो वो हिरण ही है उसकी भी निधि प्रधानमलरण कार्य में न्याय के द्वारा मानो संभूति के मुख्य जो महान कार्य का निषेध करने से समस्त कार्यों का निषेध हो गया ऐसे समझ देना चाहिए प्रधानमल निभरण न्याय है ना कुश्ती होती है पहले गांव के स्तर में कुश्ती होगी गाँव के लोन को जो है उससे लड़ाया जाएगा और उनमें से जो जीत गया, गया आप भाई तुम तहसील के स्तर पर लड़ो तहसील पर वो जीत गया एक ही तो हो जाए जीतेगा उनमें से फिर जिला स्तर पर लड़ेगा फिर मंडल स्तर पर लड़ेगा फिर राज्य स्तर पे देश स्तर पे फिर अनेकों देशों वालों का होगा उसमें फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने एक को हरा दिया फिर लिया जाएगा उसने दुनिया भर के जितने भी कुश्ती वाले सबको हरा दिया क्यों मे दाना सबसे महान था वो जो उस ऊंचाई तक पहुंच गया है सबको हरा हरा हराते हराते हराते वहां पहुंच चुका है वो। उसको हरा दिया आपने फिर क्या कहना है इसलिए जिस प्रकार से प्रधान मल का हरा देने पर समस्त मल्लों को हराने का मान लिया जाता है उसे जब प्रधान कार्य हिरण्य उसी की निंदा हो गई उसी की मिथ्या जब हो जाए उसके असत्यत्व का प्रतिपादन जब हो गया तब तो समझ लो संसार वर्ग बाकी समस्त कार्य भी क्या हो जाएगा मिथ्या और असत्य सिद्ध हो जाएगा इस दृष्टिकोण से अग्निकारी का सिद्ध करता और ऐसा जो संभूति जो हिरण गर्भ है उसके अवस्तित्व मिथ्यात्व जो है असत्यत्व का प्रतिपादन कैसे सिद्ध हो है वो बता रहे संभूते संभव प्रति सिद्ध्य दे कौन वेरम जनिए कारण प्रतिषिध्य जो संभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार प्रवेश कर जाता है इसे का अंधम तब प्रवेश ऐसे मंत्र है ना ईशवास परिषद में मंत्र है अंधम तब प्रवेश असंभूतिपास तो भू हो तो ये संभूतिपासक उससे भी भयंकर असंभूति उपासना करने वाले ही अंधकार में जा रहे हैं उससे भी घोर अंधकार में संबोधि उपासना करने वाले जाएंगे ऐसे दिया। नहीं नीचे टिप्पण कर सारे मंत्रों को दे रहे ईशवास प्रशदगा अंधअत विद्या उपास इत्यादि नाम षण मंत्राणाम व्याख्या पक्ष पाठक्रम अंतंत परिषद इत्यादि त्रयोग मंत्रा पूर्व व्याख्यास परिषद दो शाखाओं में है कांड शाखा में और माध्यमिक शाखा में भाष्यकार ने जिस क्रम को रख करके भाष्य लिखे हैं उसके भी अलग क्रम कुछ लोग मानते हैं इसको कर व्याख्या पक्ष पाठक्रम के अपेक्षा से अर्थक्रम को बलवानुमान करके हम क्या करेंगे जो मंत्र 9 10 11 3 है उनको बाद में ले लेंगे और 12 13 14 को पहले ले लेंगे 12 13 14 को पहले ले लेंगे और 9 10 11 को बाद में ले लेंगे उल्टे क्रम ले लेंगे अर्थ के आधार पर उसको क्रम बदल के ले लेंगे अविद्या जो थी उसको हम बाद में ले जाएंगे सम्भूति और असंभूति को पहले ले आएंगे ऐसे क्रम रखकर के व्याख्यान करेंगे कैसे होगा व्याख्या हो हो हो हो को नौ दस ग्यारह में ले लेना बारह तेरह चौदह में ले जाना इसे बारवा हो जाएगा नौ तेरह हो जाएगा दस और चौदह हो जाएगा ग्यारह नौ हो जाएगा बारह दस हो जाएगा तेरह ग्यारह हो जाएगा चौदह एक क्रम बन जाएगा उस क्रम में आद्य मंत्र का पूर्वार्थ क्या होगा उपासना, उपासना निंदा विधायक करके उत्तरार्थ के द्वारा संभूति की भी अनुपासक का उपादन किया फिर द्वितीय मंत्र के द्वारा कर्म संभुतिपासना यह साफल्य में कर्म और संभूतिपासना का जो है सफलता गठन किया तथा संभव शब्द संभूति सम्भूतिपासन उच्चते असंभव शब्द च कर्म विवक्षते क्योंकि वहाँ मंत्रों में सम्भूति शब्द से उपासना विष्ट इच्छित है और असंभव आसंब शब्द से शब्द से कर्म विवक्षित कर्म की भी निंदा अलग कर दी केवल कर्म करना भी गलत है केवल उपासना करना भी गलत है कर्म उपासन समुच्छय करोगे तो ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसा फल की भी कथन कर दिया गया पूर्व मंत्रे अनुपात अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षित तृतीय मंत्र पूर्व क्योंकि पूर्व मंत्र बल गृह अगले मंत्र है तृतीय मंत्र पूर्वार्घा क्या हुआ फिर सफल उपास्तिक समुच्चय तीसरा मंत्र क्या किया पूर्वाघरा कर समुच्चय का विधि किया विधि करने के बाद में कथन करने के बाद में ने विनाश शब्देन फिर संबुदासन शब्द से क्या किया अब सूत्र माने उपासना और विनाश शब्द से कर्म का कथन हुआ और उसके उत्तरार्थ क्या कर गया तत्फलोक्ति उनके फल का भी कथन कर दी इधानी तृतीय मंत्रोक्त से अविद्याशब्द से कर्म संबुद्धि उपासन उसके उत्तर मंत्र में क्या कर दी के के तो के द्वारा द्वारा और इस प्रकार से छठे मंत्र साथ करने के लिए तय प्रत्येक चतुर्दगी उन दोनों से प्रत्येक का चौथे मंत्र में निंदा किया गया अंधन तविशंत विद्या उपासदय इत्यादि से प्रत्येक निंदया फल नास्ति जब प्रत्येक दोनों का समुच्चय करके उपासना फल नहीं मिलेगा क्या ऐसा करने पर उनका उपयोग होता है इस बात दोनों का फल भेद कथन पूर्व समुच्चय का फल बता दिया पंचम मंत्र के तो अन्न अविद्याद्य कर दिया विद्या अविद्या ब्रह्म विद्यो क्योंकि जो है विद्या के द्वारा भ्रमिद्या और अविद्या के द्वारा उपासना इनका समुच्चय जो विधान किया साफल विद्याण सफलता कथन करने के बाद अंत में छठे मंत्र के द्वारा तयो सफल समुचय महा उन विद्यांच विद्यांच विद्यांच इत्यादि के द्वारा उन दोन की सफल पूर्वक जो है समुच्चय का विधान किया इसका मतलब क्या हुआ पूर्व पूर्व की निंदा उत्तरोत्तर की स्तुति के लिए था ऐसे कहाँ तक ले गया भ्रविद्या कर्म और फिर उपासना ली दोनों का निंदा कर दिया करो कर्म साथ में करोगे श्रेष्ठों का बता दी फिर उपासना में भी कार्य परम की उपासना कारण परम की उपासना इनका समुच्चय का विधान करने के लिए तो पूर्व के से उत्तर श्रेष्ठ है और उसके भी प्रेष श्रेष्ठ कौन होगा उपासना और ब्रह्म विद्या इनका समुचय का विधान कर दिया और अंत समाप्त होने ब्रह्म विद्या <im gospel> इसे सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए क्या है पूर पूर्व पुरुषार को समझना उत्तर तो स्तुति करते जाना है ये जो पद्धति है निंदा किसने की गई है किसी अन्य कई बार बता चुका हूं कुमार सिद्धांत है नहीं निंदा नहीं तो निंद अभी तो विधेयक कारण प्रतिषेद अवस्तुत्व सिद्धेश्छा क्योंकि कांडेद कर दिया कौनु येनम जन ये इस ब्रह्म को कौन पाया कर सकता यदि प्रतिषिध्य कार्य काम इसलिए उपासना करते हैं घोर अंधकार प्रवेश करते हैं इस में इसमें निंदा द्वारा कार्यवर्ग संपूर्णता का प्रतिद किया गया है संभव माने कार्य समुदाय कार्यवर्ग से निषेध कार्यमात्र का संभूते का मतलब है ऋण गर्भ से अपवादा ऋण का निंदा होने से संभव कार्य सामान्य प्रतिषिध्य कार्य सामान्य का निंदा हो गया निषेध हो गया और उस ब्रह्म से उत्पत्ति के लिए तो क्या कहना ब्रमता भी निषेध हो गया कोर एनम जने दी थी इस मंत्र के द्वारा कारण भाव का प्रतिषेध कर दिया कौन एनम जने थी? ये मंत्र कहा से है कौन में वृदान्य तीन नौ अठाईस का ही है जो चर्चा हुई वहां ब्रह्म सभा में शास्त्रार्थ हुआ के, के साथ अंत में शाकल के साथ शास्त्रा के जो शास्त्रार्थ में ये समापन का मंत्र है ये वो संपूर्ण शास्त्रार्थ का भाष्य अंधम दिशंती ये सम्भूतिपास संभूत उपासक उपवादा प्रतिशिधता है ईश्वर निश्चित मंत्री घोर अंधकार को प्राप्त कर जाते हैं अर्थात हमेशा यह अविद्या में पड़े रह जाएंगे कि हिरण्य प्राप्त हो रखा बहुत वर्षो तक जिंदा पड़ेगा मुक्ति तो होगी नहीं ये दिक्कत है उपास्यत्व का ही अपवाद कर दिया निषेध कर दिया कर सकते निंदा कर के से, निंदा की जाती या तो दूसरी स्थिति कि के लिए या निषेध करने के लिए संभूते संभूति की निरण्य गर्भ का उपासित्व ही अपवाद कर देने से संभव मैंने संपूर्ण कार्य का ही प्रचिधे निषेध हो गया समझो आनंद देखो अंतिम पंक्ति पूर्व पृष्ठ से उपासनाया मंत्रार्धे न उत्तर उपाध्य उध और उत्तार्घिन्ह करने से मालूम होता है पूर्वार्थ निंदा कर दी और उत्तरार्थ द्वारा स्पष्ट हेयत्व स्थापना कर दिया तो कौन चाहता है घोर अंधकार में पड़े रहने वो और क्या घोर अंधकार में चला जाएगा बोल देते अर्थात वो हेयत्व का प्रतिपादन हो गया जब प्रधान देवता ही उपास्य नहीं रह गया तो अन्य जो छोटे मोटे देवता इंद्र आदि तो संसार वर्ग कोई पदार्थ कोई भी विषय कैसे उपास्य होगा कैसे फलोत्तर प्राप्ति हो सकता है सब कुछ है ही, ही होगा सरम्य कार्य मात्र तो निषेध थे संभव शब्द के द्वारा संपूर्ण कार्य का निषेध किया गया है भाषा कहते नहीं परमार्थ संभूताया संभूत हो तदवाद उप पद यदि संभूतायाम संभूति में वास्तविक में उसमें सत्यता होता फिर उसके अपवाद तो बिल्कुल उचित नहीं था संभूति के उपासक तो की निंदा किए जाने के कारण कार्य का जो किया गया है कि परमार्थ सृष्टि हुई होती तो उसकी निंदा करना उचित नहीं होता संभूतायाम तो के सपे में हो परमार्थ तो दस्त ये संभूति नामक देवता उत्पत्ति वास्तव में हुई होती तो उसका अपवाद करना उसका निंदा करना उसका निषेध करना उसका हित प्रतिपादन करना न उचित तो नहीं होता युक्त तो युक्त नहीं होता तब पूरे पास खड़ा हो गया ननो विनाश नुच्च विध्यर्थ सम्भुत अपवाद है संभूत के उपासक की निंदा इसलिए किया गया कि कर्म के साथ उसकी समुच्चय करना विधान करनाष्टता हमेशा एक कि दूसरे स्थिति के लिए कद विनाशे निये थी विनाश के साथ विनाश शब्द विनाशब्दाच क्या था अभी अभी बताया था मैंने टिप्पण से पढ़ के सुनाया था विनाशब्द के अंदर क्या ले रहे थे आप कर्म को ले रहे थे ना यहां मंत्र टिप्पण में समझाया था आपको कर्म लिया नब्दे विनाश न कर्म शापात स्पष्ट है सूत्रोपासन से एक, दो, तीन, चार, में। सूत्रो पास विनाश शब्द क्योंकि कर्मन, विनाश शब्द के द्वारा कर्म को लिया गया है उस कर्म के साथ उपासना का समुच्चय करने के लिए तो केवल कर्म का और केवल उपासना का निंदा है इसे सम्भूति में हिरण्य का निंदा जो की गई है वो इसलिए नहीं है कि हिरणगर्भ नहीं है ये उत्पन्न नहीं हुआ। आप वेदांत यही कहना चाह रहे ना कि भाई निंदा का तात्पर्य वस्तु ही नहीं निषेध करने के पूर्व कहता निंदा का तात्पर्य वस्तु के अभाव में नहीं है किंतु तो निंदा का तात्पर्य क्या है कर्म के साथ समचय का विधि के लिए यह कहना चाह रहा पूर्व यथा जैसे पूर्व पूर्व में पास थी थी। जैसे पूर में जैसे भी नवे मंत्र में जैसे मंत्र में आप लेते हो वैसे बारवे मंत्र में भी समझो ये पूर्व पक्ष कहना है जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में पड़ जाते हैं वहां की निंदा जो आपने का विद्या का विद्या के साथ समुच्चय कराना था उसके लिए निंदा की गई है इसलिए यहाँ पर मैं उपासना का कर्म के साथ समुच्चय करने के लिए निंदा की गई है न कि वस्तु के अभाव प्रतिपादन करने तो सिद्धांत सत्यमेव देवता दर्शन सम्बुद विशेष विना शब्द वाच्य समुच्छे विधान समुचवाद भाषण भी आ देखो विना शब्द वाच्य कर्मण देवता दर्शन से उपासन से संभूति विषय से कर्मण समुचय समुचय उपवाद यह हम भी मानते हैं सम्भूति विषय जो उपासना है उसका विनाशवतवाच्य कर्म के साथ समुच्चय का विधान करने के लिए सम्भूति का उपवाद हुआ है यह हम भी मानते हैं तथापि फिर भी विनाशक स्वाभाविक अज्ञान प्रवृति रूप से मृत्यु दर्शन कर्म समुचय पुरुष पुर्श साथ संस्कार प्रवृत्ति रूप उस से उससे ऊपर उठने के लिए ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनाने के लिए हो वास्तव में सब अविद्या के अंतर्गत ही है क्योंकि आप अविद्या में पढ़े हैं आप विद्या से विद्या तक पहुंचाने के लिए कर समुचय कर, कर दिया फिर उसके बाद वो सारी चीज को क्या कर दिया अविद्या सब कुछ अविद्या के अंतर्गत है उस अविद्या को भी विद्या के साथ समुच्चय कर दिया इस तरह से पूर्व पूर्व निंदा कर एक एक की निंदा करते समुचय की स्थिति फिर उन उसम, जिसकी समुचय का जिसके साथ का उसका भी प्रभेद है उसका भी प्रभेदक पहुंचाया करते बात भी है लेकिन क्या करें तथा श्रद्धा वास्तविकता क्या है विनाशक से कर्मना स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप रूप से विनाशक से जो कहा कर्म है वह कर्म क्या है आपके स्वाभाविक अज्ञान जन्य प्रवृत्ति रूप है वो स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति अशास्त्री प्रवृत्ति रूप से अज्ञान अशास्त्रीय प्रवृत्ति कैसी होती है अशास्त्री होती है आप अशास्त्री प्रवृत्ति से उठा करके शास्त्रीय प्रवृत्ति में ले जाने के लिए निंदापूर्वक समुचय का विधि है मृत्यु और अति ऐसा रूप जो स्वाभाविक अज्ञान जन्य प्रवृत्ति रूपा जो मृत्यु है मान अशास्त्र प्रवृत्ति रूपा जो मृत्यु है उसको अतिक्रमण करके उसे पार करने के लिए कर्म का उपासना से समुच्चय का किया गया जिस प्रकार उसी प्रकार उपास उपासना का भी समझो देवता दर्शन कर्म समुच्चय उपासना का कर्म के साथ जो समुच्चय है वह भी पुरुष की संस्कारार्थ से पुरुष के संस्कार विशेष को पैदा करने के लिए है फल राग रूपा साथ अच्छा और आपको के के साथ मृत्यु उससे भी अतिक्रमण करना है अशास्त्री कर्म रूपी मृत्यु से अतिक्रमण करके शास्त्री फल और शास्त्रीय कर्म उससे ऊपर उठाना है पहले अशास्त्र कर्म और अशास्त्र फल जो सामान्य लौकी की है इससे जो आपका स्वाभाविक अज्ञान से आपके अंदर आदत पड़ी हुई है हमेशा ही अशास्त्र कर्म करना और अशास्त्र फलों की आकांक्षा करना तो अशास्त्र फलों के लिए आप करके अशास्त्रीय कर्मों से ऊपर उठा करके शास्त्रीय कर्म को ले में ले आया और वहां करके कर्म का समुच उपास समुचय करा करके क्या करना हम चाह रहे हैं आपको वहां भी ऊपर उठाना चाहते उससे भी शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय फल में राग जब की प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति में साध्य और साधन ऐसा द्वय है वो उससे उसे, उसे भी ऊपर उठाना है समुचय करने का दिया वही कार्य ना साध्य साधन ऐसा लक्षण से मृत्यो अति तरणार्थ तम टिकवाद वस्तु छापको नवती भी का जो हमारे मत अविद्यालव अवसुत समाधी उत्तम तत्दम ऐसी बात नहीं है कि समुच्छय का अविद्यावस्था में अवस्थित फलवत् अवस्थित फल वाला है इसलिए अवसुतम संभुत्यादे जो निंदा ज्ञाधीं हमने कहा था संभूति घृण आदि वस्तुओं का अवसुत प्रतिबहन किया वह तदवस्थ ही है इसको मन में रखते हुए तथा समझाया जैसे अग्निहोत्र आदि शास्त्री से कर्मण हो अशास्त्री प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्व में कह अग्निहोत्राधिक्रम को करने के लिए क्यों कह रहे हैं संध्यावंदन करो अग्निहोत्र करो क्यों कहते हैं इसलिए कहा जाता है इसके माध्यम से आप क्या करेंगे अशास्त्रीय जो प्रवृत्ति थी उससे ऊपर उठ जाएंगे मृत्यु बच्चे वाच इसी प्रकार से साधनेशन है वित्तेषण पुत्रेश साधनेशन है और लोकेशना साध्य साध्य साधन से ऊपर उठने के लिए समुचय का विधान किया गया इस तो के द्वारा का करने में कोई तथा मृत्यु है तो संस्कारार्थ कैसे मान लिया आपने तो जो व्यक्ति के अंदर एसनाद रूपा मृत्यु यही क्या है अशुद्धि इससे आप रहित हो जाएंगे मैंने आप संस्कारित, संस्कारित हो गए संस्कारित होगा मतलब आप ब्रह्म विद्या के अधिकारित जब तक ऐसा है चाहे साधन एषणा है चाहे साध्यषणा है जब तक एसना है तब तक, तक ये निश्चय है ये आपके अंदर भ्रम विद्या पच नहीं सकता ब्रह्म विद्या के अधिकारी आप नहीं भले प्रद्या श्रवण कर ले, उसको पछेगा है नहीं जिसे साध्य साध रूप से मृत्यो अशुद्ध है उस अशुद्धि से व्युक्त पुरुष व्ययुक्त जो पुरुष है वही संस्कृत माना जाए तो मृत्यु देवदार समुचे लक्षण ही अविद्या उसको उससे उतरने का मतलब क्या उसे परे होना कोई मतलब उस अशुद्धि से रही होना के लिए ही देवदा दर्शन उपासना और कर्म का जो जो विधान जो है वह अविद्या कोटि में ही आ गया समुचय मृत्यु विरक्त शास्त्रार्थ आलोचना पातरी की परमात्मक विद्या उत्पत्तिर पूर्भाविनी अविद्या पश्चात भावि परम विद्या अमृत साधन एकेन एक पुरुषे संबद्यम अविद्य ये बात कही गई है इस प्रकार से रूपा एवं लक्षणा लक्षण है कौन सा अविद्या मृत्यु और अतिरण से अविद्य वो कर्म और उपासन रूपी अविद्या अविद्या से मतलब क्या कर्म कर्मासन रूपी अविद्या की सहायता से आपने रूपी जो मृत्यु था अविद्या थी अशुद्धि थी उसको आपने अतिक्रमण कर गए का मतलब सात सात देश और साधन से विरक्त हो गए ऐसा विरक्त शास्त्रार्थ आलोचना परस अपने शास्त्रों में कहा हुआ जीव ब्रम एक पदार्थ का चिंतन करता हो बैठा हुआ पुरुष उसके अंदर की विद्या उत्पत्ति है उत्पन्न हो जाएगी इतनी बात को मन में रख करके हो कही गई थी पूर्व भावि अविद्या पश्चात पर विद्या पूर्व कौन है अविद्या और पश्चात भावी क्या है ब्रह्मिद्या वह अमृतत्व तो का साधन है वह अमृत साधन है उसके एक पुरुष के द्वारा सम्मानित करने के लिए जब तक ब्रहिद्या समय प्रकार से पक्षकर निष्ठा नहीं बनती है तब तक तो उपासना को त्यागना नहीं है इसलिए उपासना को प्रद्या के साथ समुच्चय कर दिया गया है मुख्य लक्ष्य यही है संबद्यमाना आविद्य या समुच्छय इसे एकेन पुरुषेण एक जो वेदांत जो चिंतन करने वाला वह वा मुख्य साधक पुरुष के द्वारा संबंधित करते हुए अविद्या के साथ भ्रम विद्या अमृतत्व का साधन है उस समुच्चय ही वहां का समुच्चय करने मात्र से मुख्य अमृत नहीं आएगा मैं सोचो भ्रम के साथ अविद्या उपासना का समुच्चय कर दिया इसके अंदर वो जो उपासना है वह सत्य हो गया ऐसा अर्थ नहीं है मुख्यमृत घट गए क्योंकि समुच्चय की प्राप्ति होती है ऐसे स्वयं आगे में कह दिया है अतः समुच्छे लक्षण अविद्या समुच्चय रूपा समुच्चय भी क्या है और विद्या की अंतर्गत किया है तावत काल पर लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती इस उतना ही देर तक आपका नौका के साथ संबंध है जब तक आप तट तक नहीं पहुंचेंगे जहां तट के पहुंच गए तो नौका छोड़ देंगे आप उसी प्रकार विद्या रूपा उपासना कर्म सबको छूट जाएगी अपने आप जवाब लक्ष्य रूपा जीवन में ओर तो पहुंच जाएंगे निर्देश आपेक्षिक मृत्यु तरण हेतुत्व तो संभव ना आपेक्षिक मृत्यु का तरण हेतुत्व तो उसमें भी संभव है संभुत्या अमृतम श्रुते अमृतत्व हेतु तो संभुत उपासना में भी अमृतत्व का व्यवहार हो सकती है आपेक्षिक अमृतत्व को लेकर स्वर्ग को भी नित्य मान लें अजरा अमरादेव उनमें भी अजरत्व अमरत्व व्यवहार हो जाता है क्या है सापेक्षी तो माना जाएगा ना नित्यता जो कही जाती है देवताओं में अमृत जो कहा जाता है देवता देवता में अमृत भाव की जो कथन होता है देवता देव में सब कुछ क्या होता है हमेशा की होता है वास्तविक नहीं वास्तविकी अमृतत्व नित्यत्व वगैरह कहा है केवल ब्रह्म में अन्य चीज में नहीं तो पूर्व पक्ष कथम करी विद्यांश इत्य विद्या विद्यवत समुच्चित समीक्षा कैसे कर दिया नहीं देवता दर्शन कर्म से कि देवता दर्शन कर्म समुचय को के साथ करना सिद्धांत नहीं उसके बिना तो ही सकेगी उपासना, उपासना। ये दोनों को करता हुआ रहने वाला मुख्य को ही नहीं भ्रमिद्या तो इसलिए आज के जितने केवल वेदांत पढ़ रहे हैं और कर्म भी नहीं उपासना भी नहीं करते ऐसे वेदांत पछता नहीं अर्जुन भी ब्रह्मज्ञानी तो था ब्रह्मज्ञान भगवान ने खुद ही दिए या फिर युद्ध किया लड़ा मारा सबको कहा तो ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं हो गया वो सिर्फ वृत्ति से कुछ नहीं समझ में आ सकता चीज है वृत्ति से नहीं समझ में आ है कौन क्या है क्या नहीं है। इसलिए कहना है यहां पर देखो कि ये जो उपासना का समुच्चय और कर्म का समुच्चय विधान किया वह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पर सफलता के लिए ही विधान किया गया नातरिक अवश्य प्रतिबंध का भाव कार्य है उपत्य है क्योंकि नातरिक्व तो का मतलब क्या अवश्यम भाव से ब्रह्म उत्पन्न हो जाएगी जिसके अंदर वास्तविक वैराग्य होगा ये सिद्धांत पक्ष बता अतो अन्य तत्वाद अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्या निंदर्थ एव बहती इसीलिए अन्यर्थवाद अमृतत्व साधन भ्र विद्यामृत भ्रम विद्या की अपेक्षा से निंदा जो किया गया है वो अन्यवाद वह अन्य प्रयोजन लेकर के है संभुत्योपवाद संभूति का समुच्चय से अशुतिच्छेत अन्यर्थत्व क्या है आंदिरी फल बता रहे समुच्चय जो है ना वह अन्य प्रयोजन के लिए है अन्य प्रयोजन मतलब शुद्धि का क्षय कारण तथापि तेज तथापि यद्यशुद्धि परमा फल क्योंकि यद्यपि अशुद्धि के वियोग का साधन है समुच्चय फिर भी वह लेकिन वह परमार्थ अमृतत्व फल वाला वो हो नहीं सकता आमगिरी दूसरे पंथत्वाद किया परमार्थ अमृतत्व फलत्व भाव इसे उसका अपवाद करना भी उचित ही है अतएव संभूतर अपवादात संभूतर आपेक्षिक इसलिए संभूति के अपवाद को देखते हुए संभूति में भी आपेक्षिक सत्व अमृतत्व सब कुछ मानना होगा परमार्थ अमृतत्व फलत फलत्व परमार्थ आत्मकत्व अपेक्ष अमृता है इसलिए पारमार्थिक एक में द्वितीय सब आत्मकत्व उसके अपेक्षा से जो के संभव है जो अमृतत्व विशिष्ट संभूति है वह कार्य ब्रह्म है उसका भी यहां कर दिया जाता है अविद्यापत्लिए माया निर्मित अविद्या अविद्यानाशे जीव का भी अविद्या के द्वारा माया निर्मित शीव जीव से अविद्या प्रतिस्थापित माया निर्मित जीव को ही अविद्यापित कर दिया गया इस अविद्या का नाश होने पर क्या बचेगा स्वभाव रूपत्वात स्वभाव रूप होने से पारमार्थिक ब्रह्मस्वरूप है वही अवशेष रह जाता है इसी बात को समझाने के लिए मंत्र आया कौन वे नंजन कौन इसे उत्पन्न कर सकता है मैंने कोई इसे उत्पन्न नहीं कर सकता